श्री माँ शारदा देवी दृष्टिकोण राधा नानी अर्थात राधु विवाह के योग्य हो गई है इसलिए उसकी शादी करने को श्री 18 मई 1911 को जयरामबाटी के लिए रवाना हुई तथा 20 मई को कवालपाड़ा पहुंची उस समय कुआलपाड़ा का गुरुत्व काफ़ी बढ़ गया था सन 1909 से 1919 तक कलकत्ते से आते जाते श्री माँ कुछ क्षण विश्राम कर लेती थी बोला करती थी यह मेरा बैठक खाना है जयराम माटी जाने वाले मात्र दर्शन के अभिलाषी भक्तगण भी यहाँ ठहरते थे आश्रमवासी वासी के बड़े अनुरक्त थे और हमेशा हर प्रकार की सेवा को तैयार रहते थे इस बार श्री के आगमन की बात सुनकर आश्रम ने बनर्जी तालाब के घाट पर ताड़ के पत्तों का घेरा बनाया नए ठाकुर घर को सजाया बरामदे को कपड़े से ढक दिया रास्ता साफ सुथरा करके उस पर कपड़े बिछा फूल बिखेर दिए और कि बात जोहने लगी आते ही श्रीमान ने स्नान भोजन शेष किया और कुछ विश्राम करके राधु के साथ ले पालकी में बैठ गई यात्रा के पहले आश्रम वासियों ने पूर्वक बोली गांव में अब तुम लोगों का ही भरोसा है जहाँ देखती हूँ ठाकुर ने वास कर लिया है हम सबके भी पथ के विश्राम का स्थान हुआ सब ने एक एक करके जब प्रणाम किया तब श्री माँ उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई बोली बीच बीच में सभी जयराम बाटी आना खासकर राधु की शादी में तो सबको आना ही पड़ेगा वहां हमारा सभी कामकाज तुम लोगों को ही देखना होगा कुछ दिनों के अंदर ही शारदानंद जी गोलाब मां, योगिन मां तथा दो एक ब्रह्मचारी कुआल पड़ा होते हुए जयराम बाटी में उपस्थित हुए राधू के विवाह का दिन सत्ताईस ज्येष्ठ जून 1911 का मध्य ठीक हुआ वर ताजपुर के जमींदार घराने के मनमत नाथ भट्टोपाध्या चट्टोपाध्याय थे चैटर्जियों की तुलना में माँ का पितृकुल गरीब था लेकिन मातृसेवक शारदानंद जी ने माँ के संतोषार्थ खुले हाथ धन खर्च करके राधू को जमींदार वधू की नाई ही सजाया और विवाह की आयोजन भी उसी के अनुरूप हुआ वर पक्ष वालों ने मौका देख प्रत्येक बात में शारदानंद जी से बहुत ज़्यादा हासिल किया इस पर कुालपाड़ा के केदारनाथ दत्त ने वर पक्ष की अनुचित मांग के बारे में जब आलोचना की तो श्री ने मंगलकारी कार्य की पूर्व मनमुटाव होने की आशंका से उन्हें बुलाकर हटा दिया राजू सिर से पैर तक सोने चांदी के गहनों से लद विवाह मंडप में आई बड़े चाचा प्रसन्न कुमार ने कन्यादान किया विवाह के समय राधु की उम्र ग्यारह वर्ष हो चुकी थी मनमत की पंद्रह चल रही थी दूसरे दिन खूब खाने पीने की व्यवस्था की गई वर कन्या दोनों पक्ष वाले सभी जब आनंद से भोजन करके लौट रहे थे तब माँ पीछे के दरवाजे पर खड़ी खड़ी उनसे पूछ रही थी खान पान कैसा रहा वे लोग भी संतोष पूर्वक आशीर्वाद दे रहे थे वर कन्या सुखी रहे माँ विवाह के बाद ससुराल जाने के समय श्री ने राधु को एक काले रंग का बक्स दिया था रात को श्री रामकृष्ण माँ को दर्शन देते हुए बोले एक हजार रुपये राधू के बक्स में रख दिए तब माँ को ख्याल आया कि उस बक्स में ये रुपये थे राधु को बक्स देते समय रुपये निकाले नहीं गए थे दूसरे दिन सवेरे माँ के आदेश से भक्त विभूतभूषण घोष एक साधु के साथ ताजपुर गए और सारी घटना सुनाकर रुपये वापस ले आए सीमा ने अथक परिश्रम करके विवाह के समस्त मांगलिक कार्यों को सुसंपन्न कराया किंतु आपात दृष्टि से पारिवारिक झंझटों में इस प्रकार लगी रहने पर भी उनका मन सदैव किस प्रकार संसार से परे विराजमान रहता था इसका पता हमें उपरोक्त घटना से कुछ कुछ मालूम पड़ता है संभवतः इसे पाठक ब्रह्म मात्र ही समझेंगे इसलिए इस संबंध में हम जहाँ एक और घटना का उल्लेख कर रहे हैं माँ राधू को प्राणों से बढ़कर प्यार करती थी इसे सभी जानते हैं इसलिए कन्या सुपात्र को अर्पित हो यह जिस प्रकार माँ की कामना थी उसी प्रकार सबके लिए वांछनीय थी इसी उद्देश्य से एक दिन एक भक्त ने माँ को परामर्श दिया था कि मास्टर महाशय मर्टन इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष हैं उन्हें कहने से वे अनाजास उत्तम वर का पता दे सकेंगे इस पर माँ ने उदास भाव से उत्तर दिया अपने से मिले तो मिले मैं किसी को बंधन में डालने के लिए नहीं कह सकूंगी। इससे स्पष्ट इस है कि उनका सांसारिक जीवन तालाब में तैरने वाले कमल के पत्ते के समान ही था पर कर्तव्य कर्म की अवहेलना वे कभी भी नहीं करती थी सीमा के दक्षिण तीर्थाटन के पहले ही आदमियों के आग्रह से ताजपुर में विवाह ठीक हुआ था बाद में जब ज्योतिषी को कुंडली दिखाई गई तब मालूम हुआ कि राधु विधवा हो जाएगी लेकिन श्री ने पूर्व सिद्धांत पर हस्तक्षेप नहीं किया विवाह के बहुत बाद जब मनमत ने दीक्षा के लिए माँ को पकड़ा तब आत्मीय को दीक्षा देने की अनिच्छा रहने पर भी उन्होंने दीक्षा दी और बोली कि विधि के विधान में हाथ डालना अनुचित ही है पर इस दीक्षा के प्रभाव से राधू का वैधव्य दूर भी हो सकता है राधू का के विवाह के करीब दो माह बाद अर्थात 21 अगस्त 1911 सौ ईस्वी रामकृष्ण संघ का एक उज्जवल मुकुट गिर पड़ा स्वामी रामकृष्णानंद जी का कलकत्ते के उद्बोधन में महाप्रयाण हो गया देहावसान के कुछ दिन पहले उन्होंने श्री को देखना चाहा था तथा श्री को ले जाने के लिए जयराम बाटी में आदमी भी आया था परंतु बहुत सोच विचार कर वे नहीं गई रामकृष्णानंद जी ने दक्षिण भ्रमण के समय उनकी जो आप सेवा की थी वह उस समय उनकी आंखों के सामने घूम रही थी इस प्रकार एक अनुरक्त संतान के देह त्याग को वे जन्नी होकर भला कैसे खड़ी देख सकेंगी और उद्बोधन जैसे छोटे मकान में यदि वे दल बल के साथ उपस्थित हों तो रोगी के लिए आराम के बजाय असुविधा ही होगी इन बातों पर विचार करके उन्होंने आए हुए व्यक्ति को लौटा दिया यह होने पर भी रामकृष्णानंद जी अपने दिव्य नेत्र से रोग सैया पर पड़े पड़े श्री को देख बोल उठे माँ आई है बाद में उनके मनोभाव के आधार पर गिरीश बाबू ने एक मात्र संगीत की रचना की जिसे सुनकर उन्होंने अपने आंखें मूंद ली यह समाचार जब जयराम भाटी पहुँचा तो श्री कातर हो बोली मेरा शशि चला गया मेरी कमर टूट गई उस वर्ष जग पूजा के उपलक्ष में जब कुवालपाड़ा के भक्तगण अच्छी अच्छी साग सब्जियां ले जयराम बाटी उपस्थित हुए तब श्रीमान ने प्रसन्नता पूर्वक कहा यहां सब समय तरकारी नहीं मिलती बीच बीच में बड़ी मुश्किल हो जाती है सो अब देखता हूं कि ठाकुर ही तुम लोगों के द्वारा सब इकट्ठा कराएंगे कई दिनों तक माँ के आदेशानुसार पूजा का काम धाम करके जब भक्तगण लौटने को हुए तब माँ ने उनके लिए गुड़ में पकाई लाई लड्डू इत्यादि बहुत सा प्रसाद बांध दिया इस प्रकार सीमा जब तक देश में रहती कुआलपाड़ा से सप्ताह में दो तीन दिन उनके लिए साग सब्जियां आया करती उस समय कुआलपाड़ा आश्रम की अवस्था अच्छी नहीं थी किसी प्रकार कष्ट पूर्वक आश्रम चलना चलाना पड़ता था इसलिए दैनंदिन कार्य समाप्त करने के बाद दो एक कार्यकर्ता हाट अथवा आश्रम के बाग से तरक, तरकारियां संग्रह कर माथे पर लाद कर जयराम बाटी पहुंचा जाते थे वहां जाकर यदि प्रयोजन जान पड़ता तो दूसरी जगह से श्री के लिए नमक तेल मसाला आटा इत्यादि उसी प्रकार माथे पर लाद कर ले आते लौटते समय जब श्री को प्रणाम करने जाते तब वे यही कहकर आशीर्वाद देती तुम लोगों को चैतन्य हो भक्ति विश्वास हो और रास्ते में जलपान के लिए उनके कपड़ों में लाई बांध देती भक्तगण वह खाते खाते शाम को क्वालपाड़ा के लिए रवाना होते फलतः इन कुछ वर्षों में कुआलपाड़ा का आश्रम श्रीमा के लिए घर बार की तरह ही हो गया था उस समय तक वह श्री रामकृष्ण मठ के अधीन नहीं आया था जगत धात्री पूजा के बाद श्री का कलकत्ता जाना ठीक हुआ था इसलिए उन्हें ले आने को स्वामी शारदानंद जी ने ब्रह्मचारी प्रकाश को पूजा के पहले ही जयराम बाटी भेज दिया था इसके बाद आठवें अगहन को तेईस नवंबर उन्नीस सौ ग्यारह के आसपास कलकत्ता जाने का ठीक दिन हुआ यात्रा के दो चार दिन पहले क्वालपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष केदार बाबू एक तरुण कार्यकर्ता के साथ जयराम बाटी गए और वहाँ माँ ठीक कब कवालपाड़ा पहुँचेंगी तथा किस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए इत्यादि बातों को उन्होंने जान लिया माँ उस समय बैठकर पान लगा रही थी काम की सारी बातें हो जाने के बाद वे बोली देखो बेटा जब तुम लोगों ने ठाकुर के लिए एक मकान तथा हम लोगों के लिए रास्ते में विश्राम का थोड़ा स्थान बना लिया है तब इस बार जाने के समय वहाँ ठाकुर को बिठा कर जाऊंगी सभी आयोजन करके रखना पूजा अन्नभोग आरती सब कुछ नियमित करते रहना केवल देश की राजनीति के चक्कर में पड़े रहने से क्या होगा हम लोगों का जो कुछ है सबके मूल में ठाकुर है वे ही आदर्श हैं कुछ भी क्यों ना करो उन्हें पकड़े रहने से जरा भी इधर उधर न होगा उस समय कुआलपाड़ा आश्रम में स्वदेशी की बड़ी चर्चा थी और ध्यान जब पूजा पाठ की अपेक्षा करघा चरखे और स्वदेशी आंदोलन के शोर ही अधिक झुक और ही अधिक झुकाव था इसलिए पुलिस की निगरानी आश्रम पर विशेष रूप से रहती थी वे रोज ही आश्रम में आकर खोज खबर लिया करते तथा फिलहाल आए भक्तों के नाम पता आदिली कर ले जाते थे ऐसा होने पर भी आश्रम के अध्यक्ष स्वदेश मंत्र की साधना में लीन थे इसीलिए अचानक श्रीमा की बात नहीं मान सके साथ ही प्रत्यक्ष रूप में कुछ बोलने का साहस न होने से परोक्ष रूप में बोले स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी तो खूब ही देश का काम करने को कह गए हैं और देश के नवयुवकों को उत्साहित करके निष्काम कर्म करने की नींव डाल गए हैं वे यदि आज जीवित होते तो कितने ही काम होते केदार बाबू की बातों से अनजाने में मां के हृदय की अनेक तंत्रियों को आघात पहुंचने से जो नई झंकार की सृष्टि हुई वह भी पहले की नाई मधुर और गंभीर तथा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण थी खेदार बाबू की बातें पूरी होते न होते से माँ बोल उठी अरे मेरा नरेंद्र यदि आज होता तो क्या कंपनी उसे छोड़ देती जेल में बंद रखती मुझसे यह देखा नहीं जाता नरेंद्र मानो म्यांग से निकली तलवार था बिलायत से लौटकर उसने मुझसे कहा माँ आपकी कृपा से छलांग मारने के बजाय उन्हीं के बनाए जहाज़ पर चढ़ मैं उस देश में गया और वहाँ भी देखा कि ठाकुर की कितनी बड़ी महिमा है कितने ही सज्जनों ने मंत्र मुग्ध हो मुझसे आग्रह के साथ उनकी बातें सुनी तथा इसी भाव को अपनाया आखिर वे भी तो मेरे बच्चे ही ठहरे ठीक है ना इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो केदार बाबू ने मौन धारण कर लिया एक भूल तो उन्होंने यह की थी कि अपनी कार्यधारा के अनुमोदन के लिए स्वामी जी का उदाहरण सामने रखा दूसरी यह कि स्वदेशी आंदोलन को विदेशियों के प्रति विद्वेष की वस्तु बनाई मां की बातों से उन्होंने यह भी अनुभव किया कि साधन भजन न होने से निष्काम कर्म ठीक से नहीं किया जा सकता इसी सिलसिले में श्री माँ की इस विषय में दृष्ट भंगी, भंगी की थोड़ी सी चर्चा हम यहीं कर लेना चाहते हैं सन 1917 में उनका नया मकान जयराम बाटी में तैयार हो चुका था पूजा के समय वे वही थी और मामा लोगों के बाल बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने को एक ब्रह्मचारी को आदेश दिया था ये कुआलपाड़ा के साधु थे और साथ ही साथ उस समय के युवकों की भांति स्वदेशी सेवा थे सेवी थे इसीलिए देश की मह, मशीनों के बने कपड़े खरीद लाए वे कपड़े मोटे थे उनके किनारे भी अच्छे नहीं थे अतः लड़कियों को वे पसंद ना आए उन्हें लौटा दूसरे महीन महीन कपड़े लाने को उन्होंने कहा इससे तंग आकर ब्रह्मचारी जी बोले वे कपड़े तो विलायती होंगे उन्हें फिर क्या लाऊं श्री माँ पास ही बैठी थी सारी बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई बोली बेटा वे विलायत वाले भी तो मेरे बच्चे हैं मुझे सबको लेकर घर बार करना पड़ता है क्या मैं ज़िद्दी हो सकती हूँ वे जैसा कहती हैं वैसा हिला दो तो भी किसी के आदर्श को आघात पहुँचाना उनके स्वभाव के विरुद्ध था इसलिए बाद में बिलायती कपड़ों की जरूरत पड़ने पर उस ब्रह्मचारी को न भेज वे दूसरों को भेजती थी परंतु उदारता और अत्याचार का प्रतिवाद ये भिन्न वस्तुएं हैं सिंधु बालाओं के प्रति पुलिस के अत्याचार की कहानी सुनकर शांत प्रकृति माँ भी गरज उठी थी बांकुड़ा जिले के यूथविहार गांव के देवेन्द्र बाबू की स्त्री और बहन दोनों का ही नाम सिंधु बाला था बहन अंत थी क्रांतिकारी कामों में भाग लेती हैं इस संदेह से सिंधुबाला नाम की एक महिला को पुलिस गिरफ्तार करने आई लेकिन एक सा नाम होने के कारण उसने पहले बहन को उसकी ससुराल ताजपुर में पकड़ लिया पीछे देवेन बाबू की स्त्री को भी गिरफ्तार किया यह घटना बातों बातों में फैलते जे फैलते जय फैलते जयराम भाटी तक आ पहुँची काली इसे सुनकर बड़े विचलित हुए और सीधे आकर सीमा से कहा कि पुलिस इन दोनों महिलाओं को पैदल ही ले गई गाँव वालों ने पुलिस वालों की भूल को दिखाया पर उन लोगों ने एक न सुनी जहाँ तक कि जमानत पर छोड़ने के तथा उन्हें सवारी पर ले जाने के अनुरोध को भी उन्होंने नहीं माना यह दो संवाद पाकर सीमा बोल उठी कहते क्या हो ये कहते कहते वे शहर उठी फिर लाल पीली होती हुई कहने लगी यह क्या कंपनी का आदेश है या पुलिस का कारनामा निरपराध स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार तो महारानी विक्टोरिया के समय कभी नहीं सुना यह यदि कंपनी का आदेश हो तो उनका राज और अधिक दिन नहीं चलने का वहाँ कोई माई का लाल नहीं था कि दो थप्पड़ लगाकर उन दो स्त्रियों को छुड़ा लिया था कुछ देर बाद जब काली मामा खबर लाए कि दोनों महिलाएँ छोड़ दी गई हैं तब श्रीमा ने कुछ शांत होकर कहा यह खबर यदि न मिलती तो आज फिर नींद न आती और भी एक बार जब सीमा कोलपाड़ा में थी और दूसरा महायुद्ध 1914 से 18 चल रहा था फक्त श्री प्रभोष चट्टोपाध्याय आए उनके प्रणाम करने पर सीमा ने कुशल समाचार के बाद पूछा अच्छा लड़ाई का क्या हाल है देखो कितने लोग मर गए फिर मनुष्यों को मारने के लिए कितने यंत्र निकले हैं आजकल कितनी तरह के कल पुर्जे टेलीग्राफ आदि निकले हैं यही देखो ना राज बिहारी कलकत्ते से कल ही चला और आज यहां पहुंच गया उस समय हम सब कितना पैदल चलकर कितनी तकलीफ उठाकर दक्षिणेश्वर गए हैं प्रबोध बाबू उमंग में आकर पाश्चात्य विज्ञान की बड़ी प्रशंसा करने लगे और बोले अंग्रेज सरकार ने हमारे देश में सुख स्वच्छंदता की वृद्धि की है सब सुनकर सिमा बोली लेकिन बेटा ये सारी सुविधाएं मिलने पर भी हमारे देश में अन्न वस्त्र का अभाव बहुत बढ़ गया है पहले इतना अन्न कष्ट नहीं था और एक दिन की बात है देश में कपड़े की कमी थी स्त्रियों को अपनी लज्जा ढांकना मुश्किल हो गया था कपड़े के अभाव के कारण स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लज्जा निवारण में असमर्थ लड़कियों की आत्महत्या का समाचार प्राय अखबारों में प्रकाशित होता रहता था एक दिन इसी तरह की कई घटनाएं सुनते सुनते श्री माँ इतनी विचलित हो गई कि पहले तो अविरल अशुभ बरसाती रही फिर अपने को संभाल न सकने पर रोते रोते कहने लगी वे लोग अर्थात अंग्रेज कब जाएंगे वे लोग कब यहाँ से भागेंगे बाद में कुछ शांत हो बोली उस समय घर घर में चरखे चलते थे खेतों में रुई होती थी सभी सूत काटते थे अपने कपड़े खुद ही तैयार कर लेते थे इससे कपड़ों की कमी नहीं थी कंपनी ने आकर सभी नष्ट कर दिया कंपनी ने सुख दिखाया रुपये में चार धोतियाँ और एक मुफ्त बस सभी बाबू बन गए चरखे का नामो निशान न रहा अब सभी बाबू काबू में पड़ गए हैं यहाँ ध्यान देने की बात है कि महात्मा गांधी का चरखा और असहयोग आंदोलन उस समय तक आरंभ नहीं हुआ था श्री का हृदय देश की दुख दुर्दशा से विचलित हो उठता था कभी कभी तो विदेशी शासकों की शोषण नीति के प्रतिवाद में उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती या आंसू बहाने लगती लेकिन इन सभी दुखों का एकमात्र प्रतिकार स्वरूप वे श्री रामकृष्ण को पकड़े रहती तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने को कहती वस्तुता श्री रामकृष्ण की ही उनकी समस्त चिंतना और कार्य का केंद्र थे उस समय स्वदेशी युग था इसलिए एक देश भक्त ने जब पूछा मां इस देश की दुख दुर्दशा क्या दूर नहीं होगी तो श्री ने उत्तर दिया कि ठाकुर इसीलिए आए थे यद्यपि कुआलपाड़ा के भक्तों के कर्मोद्यम की ओर वे, वे आकृष्ट हुई थी तो भी उन्होंने सिद्धांत स्थिर किया कि आश्रम के अधिष्ठाता के रूप में श्री रामकृष्ण का विराजमान होना अनिवार्य है नहीं तो कर्मी लोग जल्द ही पथ भ्रष्ट हो सकते हैं इसीलिए कलकत्ता जाने के रास्ते उन्होंने श्री कृष्ण को प्रतीक्षित कर देना चाहा अगहन का प्रारंभ था उस समय सवेरे बहुत झाड़ा पड़ने पर भी श्री माँ को कोवालपाड़ा जाकर पूजा करनी थी इसलिए वे सूर्योदय के पहले ही पालकी पर चढ़ कर रवाना हो गई लक्ष्मी देदी श्री की भतीजिया माँ और राधू तथा राधू के प्रति मन्मत अलग अलग पालकी से रवाना हुए छोटी मामी नलनी दीदी भूदेव और अन्य सभी बैलगाड़ी पर सवार हुए और ब्रह्मचारी प्रकाश महाराज सबके निरीक्षक के रूप में चले